श्री रामकृष्ण भक्त मालिका देवेंद्रनाथ मजुमदार गुरु की खोज में देवेंद्र ने पहले तो कालना के भगवान दास बाबा जी के समीप जाने का निश्चय किया परंतु कालना का स्टीमर उस दिन छूट चुका था अतः खिन्न मन से वे अपने परिचित नगेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के घर गए और सामने पड़ी हुई भक्ति चैतन्य चंद्रिका नामक पुस्तक उठाकर पढ़ने लगे उसमें एक स्थान पर परमहंस रामकृष्ण देव का उल्लेख था परमहंस रामकृष्ण इन दो शब्दों में न जाने कौन सा सम्मोहन छिपा था अनजाने में ही नवा लोग आकर देवेंद्र बाबू ने सोचा परमहंस तो बहुत ही ऊंची अवस्था है भगवत दर्शन हुए बिना तो ऐसी अवस्था नहीं आती वे क्या मेरे सहायक होंगे इसी चिंता में डूबे हुए वे घर लौट रहे थे ऐसे समय भाग्यवश उन्हें एक परिचित व्यक्ति से परमहंस का पता मिल गया घर लौटते ही वे दक्षिणेश्वर को चल पड़े अहिरी टोला घाट से अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी लेकर नावपाल उठाकर वेग से उत्तर की ओर चल पड़ी अचानक आवेग में आकर मन में उठे संकल्प को पूरा करने के लिए देवेंद्र श्री रामकृष्ण के दर्शन करने जा तो रहे हैं परंतु क्या यह उचित हो रहा है यह सोचने लगे शायद न आना ही अच्छा था पता नहीं वे कैसे साधु होंगे क्या उतर पड़ना ही अच्छा रहेगा मन में इस तरह का द्वंद चल ही रहा था कि नौका धड़कते दिल से देवेंद्र बाबू तट पर उतरे वहां निरंजन स्नान कर रहे थे उनके निर्द निर्देशानुसार वे ठाकुर के कमरे के पश्चिम वोर वाले गोल बरामदे में आ पहुंचे कमरा उस समय खाली था पर शीघ्र ही ठाकुर का आगमन हुआ देवेंद्र का मन बोल उठा कि श्री रामकृष्ण हैं। उन्होंने ठाकुर को दंडवत प्रणाम करके उनकी चरण धूली ली ठाकुर ने उन्हें घूमकर दूसरी ओर से पादुका बाहर छोड़कर आने को कहा देवेंद्र बाबू तदनुसार अंदर आए और पुनः प्रना, प्रणाम करके चटाई पर बैठ गए थोड़ी देर बाद ठाकुर ने पूछा कहा से आना हुआ है देवेंद्र कलकत्ते से श्री राम कृष्ण के समान त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर बोले क्या ऐसा देखने आए हो देवेंद्र जी नहीं आपको देखने इस पर एकदम थोड़े रुआसे स्वर्म ठाकुर कह उठे मुझे अब क्या देखोगे बोलो गिरकर मेरा तो हाथ ही टूट गया है हाथ लगा देखो न इस जगह देखो तो हाथ टूटा है या नहीं बड़ी पीड़ा हो रही है क्या करूं देवेंद्र बाबू ने छू कर देखा ठाकुर ने पूछा क्यों जी अच्छा हो जाएगा ना देवेंद्र ने कहा जी हां अच्छा हो जाएगा बस एकदम एक सरल बालक के समान ठाकुर उत्साहपूर्वक सबको पुकारते हुए बोले अजी ये कहते हैं कि मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ये कलकत्ते से आ रहे हैं देवेंद्र सोचने लगे कहीं यह ढोंग तो नहीं है कहां तो मैं साधु दर्शन को आया और इन्होंने मुझे ही साधु बना दिया इन्होंने मानो मुझे वाक ही पा लिया पर क्या विलक्षण विश्वास है इनका इतना सरल विश्वास क्या मनुष्य में हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है कि यह सब लोगों को दिखाने के लिए ढोंग ही हो अपलक दृष्टि से वे ठाकुर को निरीक्षण करने लगी इसी बीच ठाकुर का आदेश पाकर हरीश ने संदेश तथा जल लाकर देवेंद्र देवेंद्र को दिया। जलपान के के भगवत प्रेम की चर्चा होने लगी। बाद में ठाकुर निर्देशानुसार ने दोपहर को विष्णु मंदिर में प्रसाद पाया उस दिन स्नान नहीं हो पाया ठाकुर के मधुर वार्तालाप और उससे भी अधिक मधुर व्यवहार पर देवेंद्र का हृदय अत्यंत मुक्त हो गया उन्होंने देखा कि ठाकुर ने अंतर्यामी के समान उनकी कृष्ण प्रीति तथा निरामिस आहार की बात जान ली है कुशलता से उनसे अपने श्री अंग का स्पर्श कराया है और उन्हें स्नेहपूर्वक भोजनादि भी कराया है साधु के बारे में उनके मन में अब तक जो धारणाएं थी उनमें से अधिकांश का यहां अभाव भी था फिर भी यहां उन्हें एक ऐसा देव दुर्लभ भाव मिला जो उनकी सभी कल्पनाओं के अतीत था भोजन के बाद विश्राम तथा देवालयों का दर्शन आदि करके जब देवेंद्रनाथ नाथ पुनः ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने देखा कि उनका मुंह सूखा तथा शरीर गर्म है ठाकुर के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं इस पर ठाकुर को चिंतित हो गए और वहां आए बाबू को सांस देकर दे देवेंद्र को नाव में कलकत्ता भेज दिया कलकत्ता पहुंचकर देवेंद्र बाबू किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचे और उनसे अपने घर जाने के लिए एक पालकी ला देने को कहा परंतु उनका घर लौटना नहीं हो सका तेज बुखार से लगभग अचेत तथा चलने फिरने में असमर्थ होकर उन्हें उसी प्रकार उसी मकान में इकतालीस दिन रह जाना पड़ा रोग की पीड़ा के बीच बेहोशी की दशा में भी वे कहते देवस्थान में पाखाना पेशाब करना उचित नहीं हो रहा है बीच बीच में वे श्री रामकृष्ण देव का नाम लेकर मंदसर में न जाने क्या क्या कहते रहते पर रोग यातना से व्याकुल होकर जो ही वे अपनी आंखें ऊपर की ओर फेरते तो मानव सिरहाने श्री रामकृष्ण को देखते थे तथापि निरोग हो जाने के बाद दक्षिणेश्वर के नाम पर उनके मन में आतंक छा जाता और वे अपने मन की को समझाते जाने पर जैसे कि वे तुम्हें चतुर्भुज ही दिखा देंगे यही ना गए तो थे कैसा भगवान देख आए बापरे प्राण पर ही आबनी थी इससे अच्छा तुमसे जो हो सकता है वही क्यों नहीं करते ब्राह्मण की संतान हो कोई असहाय तो हो नहीं क्यों ना गायत्री का ही अच्छी तरह जब करके देखो और ऐसा ही हुआ वे दक्षिणेश्वर को नहीं गए परंतु गायत्री जब की मात्रा बढ़ा दी जब क्रमशः बढ़ता गया फिर पूरी रात उसी में बीतने लगी इसके बहुत दिन बाद एक दिन संध्या के पहले देवेंद्र बाबू नगेंद्र मुखोपाध्याय की बैठक खाने में बैठे सुलभ समाचार पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर दिखाई दिया आज पांच बजे श्री राम कृष्ण परमहंस बाग बाजार के श्री बलराम बोस के मकान पर भक्तों से मिलेंगे परमहंस नाम की मोहिनी शक्ति ने उन्हें पुनः विचलित कर दिया वे तेजी से चलकर बलराम मंदिर जा पहुंचे ठाकुर उस समय कीर्तन करते हुए आनंद में घूम झूम झूम कर नाच रहे थे अचानक वे समाधिस्थ हो गए तब सभी लोग आदरपूर्वक उनकी चरण धूल लेने लगे देवेंद्र ने अब तक स्वयं को अलग ही रखा था परंतु अब उन्होंने सोचा कि यही तो मौका है इस समय चरण ढूंढ लेने पर ठाकुर समझ नहीं सकेंगे और इतने दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण बताते हुए उन्हें भक्त समाज के समक्ष लज्जित नहीं होना पड़ेगा परंतु आश्चर्य देवेंद्र के प्रणाम करते ही ठाकुर ने उनकी पीठ पर हाथ दिखाते हुए पूछा क्यों जी कैसे हो इतने दिन तक उधर क्यों नहीं आए मैं तो सदा ही तुम्हारे बारे में सोचा करता हूं पकड़े जाने पर देवेंद्र ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा ये अच्छा हूं बड़ा बीमार पड़ गया था इसलिए जाना नहीं हो सका ठाकुर पुनः पूर्वक बोले अब से आते जाना उधर आना क्यों आओगे ना नी जरूर आऊंगा कहकर देवेंद्र चुप हो गए उन्होंने देखा कि ठाकुर उन्हें भूले नहीं है वे उनसे स्नेह करते हैं तब से वे बारंबार दक्षिणेश्वर जाने लगे एक दिन देवेंद्र बाबू ने श्री रामकृष्ण से कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि आपसे मंत्र लूं। ठाकुर ने उत्तर दिया क्या करूं भाई मैं तो किसी को मंत्र देता नहीं इस पर देवेंद्र दुखी तो हुए पर निराश नहीं हुए वे मौके की तलाश में रहे और शीघ्र ही एक दिन गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पुष्पमाला एवं एक पुष्प गुच्छ हाथ में लिए मंत्र पाने के उद्देश्य से आ पहुंचे उन्हें देखकर आनंदित होकर ठाकुर बोले बढ़िया फूल है माला, माला भी बढ़िया है जाओ देवताओं को चढ़ा आओ देवेन्द्र ने बताया कि यह माला उन्हीं के लिए है इस पर ठाकुर थोड़ी देर तक उनके मुंह की ओर देखते रहे और फिर बोले फूल पर देवता और बाबू लोगों का अधिकार है तुम मुझे क्या समझते हो देवेंद्र ऐसी बाधा सहन नहीं कर पाते थे अतः मानपूर्वक बोले इन्हें दोनों में से एक समझता हूं इस पर ठाकुर ने पुष्प गुच्छ हाथ में लेते हुए कहा अच्छा तो मैं एक ले लेता हूं बाकी माँ के मंदिर में दे आओ अतः वैसा ही हुआ परंतु मंत्र न पाने पर भी तब से कुछ दिन तक वे जब तक ठाकुर का दर्शन पाने लगे राह चलते समय ठाकुर उनके आगे आगे चलते घर में वे निकट खड़े रहते और चलते फिरते समय वे सदा उनकी रक्षा किया करते